नारद नारद्रजकोपन सदेश प्रथमं प्रथम जाग्रद्वित स्वन तुरी सुसुप्त चतुर्थ तुरी चतुर्वीरिता तोरियातीत विस्वैजसाज्य तटस्थेद साक्षी दिर्गुणश्च्रहित व्याहरेत नोचेजागृदवस्थायाग्रदस्रोवस्था स्वप्ने स्वनेदि चत्रोवस्था सुसुदेशसुपयाद्रोवस्था तोये तोयादि च्रोवस्था न थे तोियाँ निर्गुण सेम कारण तेजस प्रागे सर्वस्था साक्षी एवतिष उत तरस्थ दृष्टा तस्थों दृष्टा दृष्टिवान्न दृष्टि कर्तवृत्वाहंकारादीव जीवेतरो नृष जीव स्पृष्द चेन्न जीवाभिमा चेत्र शरीराभि जीवत्वम महाकाश जीवत्म घटाकाशमहाशवध्यवधानोस् व्यवधान सांसो करोति श्वास्यपदेशेनासंधानम करो यद्याय शरीराभिम त्यज त्यजेन्न शरीराभिवती सव ब्रह्मेत जीव की चार अवस्थाओं में से पहली जागृत अवस्था दूसरी स्वप्नावस्था तीसरी सुसुप्ति तथा चौथी अवस्था है इन चारों अवस्थाओं से परे तुरैतीत अवस्था है एक ही आत्मा विश्व तेजस प्राग्ञ एवं तटस्थ के भेद से चार तरह का प्रतीत होता है इस कारण एक ही परमात्मा देव सभी के साक्षी स्वरूप एवं सत्वादि गुणों से परे माने गए हैं तथा वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ ऐसा ही कहे तुरैतीत अवस्था से युक्त पुरुष को ऊपर युक्त चारों अवस्थाओं के अनुभव से रहित मानना चाहिए अन्यथा जिस तरह से जागृत अवस्था में जागृत आदि चार अवस्थाएं होती हैं स्वप्न में स्वप्न चार अवस्थाएं होती हैं सुसुप्त में सुषुप्ति आदि चार अवस्थाएँ होती हैं तथा तुरी में तुर्यादि चार अवस्थाएँ होती हैं वैसे ही तुरियातीत में भी इन चारों अवस्थाओं के होने की स्थिति हो सकती है किंतु यथार्थ में तुरियातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भी संभव नहीं है स्थूल सूक्ष्म एवं कारण रूप जो विश्व तेजस एवं ब्रह्म रूप है इन सभी के साथ समस्त अवस्थाओं में एक ही साक्षी रहता है किंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं क्योंकि तटस्थ मायाधारी ईश्वर के रूप में होता है किंतु उसका कोई दृष्टा नहीं है अतः दृष्टस्थ ही दृष्टा नहीं हो सकता इस कारण वह दृष्टा नहीं है ऐसा ही मानना चाहिए तब जीव को ही दृष्टा मान लिया जा सकता है नहीं जीव दृष्टा नहीं हो सकता है क्योंकि वह कर्तृत्व भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि से युक्त है जीव के अतिरिक्त जो तुरैयातीत परमा परमात्म सत्ता है वह ऊपर कहे हुए दोषों के संपर्क से परे है यदि यह कहें कि जीव भी स्वरूपानुसार शुद्ध चैतन्य ही है इस कारण वह भी कर्तृत्व तो आदि के संस्पर्श से परे है तो यह भी सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें जीवत्व का अहम होने से इस देह रूपी क्षेत्र में उसका अभिमान है तथा शरीर के अहम अभिमान के कारण ही उसमें जीवत्व निहित है परमात्म तत्व से जीव तत्व का व्यवधान ठीक उसी तरह से है जिस तरफ महाकाश से घटाकाश का है व्यवधान के कारण ही हंसरूपी जीव उछ्वाद एवं निश्वास के माध्यम से सदैव सोहम नामक मंत्र का चिंतन करते हुए निरंतर अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करता है ऐसा समझकर शरीर में आत्माभिमान का परित्याग कर दे जो यदि शरीराभिमानी नहीं होता वही ब्रह्म कहलाता है मनुष्य जागृत अवस्था में सक्रिय कल्पना अवस्था में स्वप्न और तन्मयता में सुसुप्ति तथा ध्यान आदि में अवस्था में स्थित होता रहता है स्वप्न सुसुप्ति तुरी आदि में भी शरीर के विविध संस्थान जागृत की तरह कार्य करते रहते हैं इसलिए चारों अवस्थाओं में अन्य तीनों अवस्थाओं का आंशिक समावेश रहता है ऐसा कहा गया है त्यक्तोजित क्रोधो लब्धारोजिंद्रिय पिधा बुद्ध्या मनोध्यासुनसुचुक्त सदागी ध्यान महाजन सेथी न गेद विवे यथेदरी भवंती चथाुक्त सता वर्तमन दूषेदंडकदंड मनोदंडे तय ये निंडास्तंडी महायतिधु प्रशाताधुक गृह च मुख्याोत्तम स्मृत दंड भेक्षा य कुया शे व्यसम विना येराग्यम जाति यतिशेषेण लेदिक्षा चाचना भूय स यतिर स्मृत यशरीद्रिियादिभ्यो विसाक्षण पार्थिज सुखात्म क्षम प्रभं परतत्वर्णाश्रमी भवत्श्रमाद यो दे मैयाकताबौधपये मम से सी सर्वदादेदाई सोती वर्णाश्रमी भवत यहाँचारो गणित स्वात्मदर्शना स्वर्णश्र सर्वान अतीतने स्थित योती स्वाश्र वर्णात्मन स्थित कुमार ज्योतिवर्णश्रमी प्रोक्ता सर्वेदारेदि तस्मागता वर्ण आश्रमा अद आत्मता सर्वे भ्रांत तेनात्मेना न विधिर न निषेधस् न वर्ज्या वर्ज कल्पना ब्रह्म विज्ञान नावस्त तथा नान्य नारद परिव्राजक आसक्ति रहित होकर क्रोध को अपने वश में रखे तथा अल्प आहार ग्रहण करते हुए इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारों का अवरोध कर आत्म स्वरूप का चिंतन करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है योग में अनुरक्त मनुष्य को निरंतर अपनी साधना में संलग्न रहना चाहिए वह योगी एकांत स्थल में जंगल अथवा कंदरा में ही निवास करे तथा सदैव आत्मचिंतन में शरत लगा रहे योगी को कभी भी श्राद्ध यज्ञ अतिथि सत्कार देव पूजन आदि किसी तरह के मांगलिक व धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए उसे संसारी जनों से दूर रहने के लिए इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष जाने के लिए उत्सुक ही न हो तथा सदैव उसकी उपेक्षा एवं अपमान ही करता रहे जो इन तीनों वाणी मन एवं कर्म रूपी दंडों को अपने नियंत्रण में रखे वास्तव में वही त्रिदंडी परिव्राजक है श्रेष्ठ परिव्राजक वही है जो चूल्हे का धुआं बंद होने के पश्चात अर्थात आग बूझ जाने पर ही भिक्षा के द्वारा मधुकरी आदि मांग कर ग्रहण करता है लेकिन जिसके मन में सन्यास नहीं होता फिर भी सन्यास धारण कर से जीवन करवाह करता है वह निम्न श्रेणी का परिव्राजक होता है जिस भवन से भिक्षा प्राप्त हो उस भवन में मोह वश दोबारा कभी न जाए जो प्रकाशक स्वरूप विज्ञान में सुख स्वरूप सर्वसाक्षी देह इंद्रिय आदि से पृथक ब्रह्म है उस अविनाशी ब्रह्म को ही अपने स्वयं के रूप में दृष्टिपात करता है वही वर्ण आश्रमादि से परे है क्योंकि वर्ण एवं आश्रम का प्रागट्य माया से ही हुआ है जो यति स्वयं को ही बोधस्वरूप आत्मा एवं वर्ण आश्रम आदि से रहित मानता है वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है जो परिभ्राजक आत्म साक्षात्कार के कारण वर्ण एवं आश्रम से संबंधित आचारों का परित्याग कर चुका है वास्तव में वही यति अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रतिष्ठित है इस प्रकार के पुरुष को ही वेदांत के प्रवक्ताओं ने अति वर्णाश्रमी कहा है शरीरगत होने पर समस्त वर्ण एवं आश्रम आत्मा में प्रतिष्ठित करना आत्मवेदता पुरुषों द्वारा व्यर्थ बतलाया जाता है ब्रह्म ज्ञान में निष्णात योगियों के लिए कुछ भी विधि निषेध नहीं है और किसी भी वस्तु के त्याज्यात्याज्य होने का नियम भी नहीं है वे यती तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं